दोस्तों कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी दो डायरेक्शंस में बंटी जा रही है। एक तरफ पास्ट, दूसरी तरफ फ्यूचर, और बीच का अभी हमेशा बीच में कुछ ला जाता है। एक हड़तोले कहता है टाइम एक जरूरत नहीं, एक इल्यूशन है। हमने टाइम को अपनी सोच से बनाया है। कैलेंडर, क्लॉक्स, डेडला� तुम जब past कहते हो, वो असल में सिर्फ तुमारी memory है, एक mental image और जब future कहते हो, वो एक imagination है जो अभी के mind में ही बन रही है मतलब past और future दोनों अभी के moment के अंदर ही exist करते हैं फिर भी हमारा दिमाग हमेशा अभी से भाग कर या तो regret करता है या worry करता है past का guilt या future का fear तुम्हारे आसपास सब कुछ जिंदा है, हवा, पेड़, सूरज की रोशनी, तुम्हारा हार्टबीट, लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और भाग गया। कल क्या बोल दिया उसने? अगली मीटिंग का क्या होगा? और तुम्हारा बॉडी तो प्रेजेंट में है, पर तुम्हारा अटेंशन कहीं और? इसी को टोले कहता है अनकंस्यूअस लिविंग। वो क और जब तुम अभी मैं पूरी तरह अवेयर हो जाते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि अभी के मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम हो और ये पल। टोले कहता है, The more you are focused on time, past and future, the more you miss the now, the most precious thing there is। जरा सोचो, तुम्हारा पूरा लाइफ अभी के चेन ऑफ मोमेंट्स से बना है। अगर तुम अभी कॉन्शस हो जाते हो, तो और future अपने आप सही direction में unfold होने लगता है एक exercise सोचो बस कुछ seconds के लिए अपनी आखे बंद करो और सांस पर focus करो कुछ मत सोचो ना कल ना कलपना बस महसूस करो के तुम जिन्दा हो वो sensation, वो stillness यही है now यही तुम्हारा real life है Eckert कहता है जब तुम अप अभी से अपने दिमाग से ये इल्यूशन तोड़ दो कि कल तुम्हें बचाएगा क्योंकि ज़िंदगी कभी कल नहीं आती वो सिर्फ एक ही वक्त आती है अभी और जब तुम अभी के पावर को समझ लेते हो तो तुम अपने दुख और पेन के पैटर्न को भी देख पाते हो वो पैटर्न जो माइंड बनाता है और तुम्हें हर बार उसी सफरिंग में, उस में �